षोत्तम शर्मा आदो मुख्यवाता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद उत्तर प्रदेश मगहर स्थले दिदिवसीय कबीर महोत्सव उदघाटन क्यों संयुक्त राष्ट्र अमरीका राजदूत निकी हेली गत साय नवद्या प्रधानमंत्रि नरेन्द्र मोदी सह संभाषणम रामनाथ राष्ट्रपतिमनाथकोविंद अद्यारभ्य उत्तर प्रदेश द्विदिवस यात्रा क्यों भारत आयरलैंड दलो प्रथमा विशतिशति स्पर्धा विजिट प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य उत्तरप्रदेशस्य मगहर स्थले द्विदिवसीय कबीरमहोत्सवस्य उद्घाटनं करिष्यति सन्तकबीरस्य पंचशततमीं पृण्यतिथिमालक्ष्य केन्द्रीय संस्कृति मन्त्रालयेन महोत्सवोऽयमायोज्यता केन्द्रीय संस्कृति पर्यटन राज्यमन्त्री महशशर्मा उत्तरप्रदर्श मुख्यमन्त्री अत्रावसरे श्रीमोदी कबीर अकादम्या आधारशिलामपि स्थापयिष्यति अमे संयुक्तराष्ट्रे अमेरिकाया राजदूत निक्की हेली गतसायं नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह सम्भाषणम् अकरोत् उभाभ्यां मिथ पारस्परिकहितसम्बद्धेष् विविधविषयेष् परिचर्चा संजाता वैश्विकशान्त्यै प्रतिबद्धता अपि प्रकटिता उपराष्ट्रपति वैंकैया नायडू अद बैंगलूरू नगरे किमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ आॅकोलॉजी राज्यस्य नूतन कर्क रोग संस्थान उद्घाटन क्यम्वे श्रीनायडू संस्थने केन्द्र साहाय स्थापित लीनियर एक्सलेटर लोका क्य राष्ट्रपतिमनाथकोविंद अद्यारभ उत्तर प्रदेश दिवसीय यात्रा क्यों असव कानपुर भारतीय प्रौद्योगिक का संस्थान एक्पंचाशतम दीक्षांत सरोह संबोधय सम्रपति इलाहाबाद चिकित्सा संघटन शताब्दी सरोह उपस्थ्य हर्षवर्धन केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन अवीत ये तस्थ मंत्राल दिल्ल्या वृक्षकर्तना अन्मति नई प्रदत्ता दिल्ली दिल्लीप्रशासनस्य अधिकरणानाम् अनुमत्या वृक्षकर्तनं भवति आम आदमी पार्टीति दलेन श्रीवर्धनः आरोपितः यत् वृक्षकर्तन प्रकरणे असौ जनान् दिग्भ्रमति दलस्यानुसारेण श्रीवर्धनस्य मन्त्रालयेन एव दिल्ल्यां सप्त आवासीय विकासाय वृक्षकर्तनस्य अन्मति प्रदत्तास्ति भारतीय सैन्य बलानी नागरिक बलादोषनागरिक संवेदनशीलता पिचय प्रदाय जम्मूकश्मीर पुंछ क्षेत्रत एक गृह प्रेशित सटिवशा भारतीय क्षेत्र आगत सैन्य बला मोहम्मद अब्दुला नामको बाल जून मसल चतक देगवारक्षेत्रात धृत्वा जम्मूकश्मीरस्य आरक्षिवलं प्रति प्रेषितः आसीत् गृहमन्त्रालय गतदिने स्पष्टम् अकरोत् यत् अतिविशिष्ट जनानां सुरक्षायै संबंधित दि वारं वारम वर नवीनीकरण आवश्यकता नालाल सर्वेष राज्येष के केंद्र शास प्रदेश अतिशिष्टजना पथ प्रयाण सबद्ध सुरक्षा प्रबंध विषय प्रातन दि निर्देशा भारत आयरलैंड दलों प्रथमा विशतिर विशेषतिपर्धा विजिता प्रथमं क्रीडयता भारतेन पञ्चक्रीडकाणां हानौ अष्टोत्तरद्विशतं धावनांका हा रचिता लक्ष्यमनुसृता आयरलैण्ड वृन्देन द्वात्रिंशदुत्तर एकशतं धावनांका एव निर्मिता श्रृंखलायां भारतीयदलं एकांकेन अप्रे वर्तते वार्ता